me is an image capturing excellence in dance and the one performing it is the one who has been the architect of the modern face of kathak modern because at one point of time this dance form flourished in the temples and courtyards to give it the elegance of the stage we owe it to pandit birju maharaj pandit birju maharaj ji aapka swagat hai सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कहा जाता है दैट नेचर माने आपकी खुद की कला और नर्चर किस तरह किस खानदान में आपकी पैदाइश हुई किस तरह आपकी ट्रेनिंग हुई उन दोनों के बीच में एक टॉसअप रहता है या ये ज़्यादा होता है पलटा भारी या वो ज़्यादा पलटा भारी होता है इन योर केस यू हैव बेनिफिटेड फ्राम बोथ एस्पेक्ट्स आपका एक गॉड गिविन गिफ्ट है इस डांस फॉर्म के लिए इसी डांस फॉर्म के लिए नहीं कला के प्रति हर और एक आपकी family का बहुत भारी influence रहा है for centuries across dance. तो सबसे पहले family की बात की जाए पूरा परिवार जो है कथक की सेवा में रहा है और village से लेके और दुनिया भर के जिम्मेदारों के यहाँ गाँव गाँव में खास करके सात पुस्तें बीत गई मैं सातवाँ हूँ और मेरा बेटा आठवां है और पोती हमारी नवी हो गई वो भी कर रही हैं और इस बात की खुशी है कि जो तालीम हम लोगों को मिली है तो बहुत ही गहराई से हमारे पिता मैं उन शागिर्द हूँ अपने पिताजी का अच्छा महाराज जी का, जी। का। जी। और मैं शागिर्द हुआ जब मैं केवल सात साल का था साढ़े छः साल का तब उन्होंने मुझे गंडा बांध दिया गंडा बांध के अम्मा ने कहा भाई बच्चे को गंडा बांध तो क्या नजराने के लिए पैसे हैं तो बाबू ने कहा कि भाई नजराने का पैसा चाहिए उसके बाद हम बांधेंगे तो मुझे कहीं से पचास रुपए कहीं सौ रुपए सब मिला के अम्मा ने इकट्ठे किए और इकट्ठे करके कहा महाराज अब बृहस्पति आ रहा है बांध दो गंडा मैं तो मुझे मालूम तुम्हारा लड़का बड़ा अमीर हो गया है ऐसा बोले मेरे पिताजी मुझे कह बड़ा अमीर हो गया तो अम्मा ने कहनी बांध दो फिर हमने पाँच सौ एक उनको दिए और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे गंडा बांधा और आशीर्वाद दिया इसके अलावा उनके दिल में ये तो रहा शुरू से कि बच्चे के अंदर एक ईश्वरी देन है बाबा की कृपा है बच्चे के अंदर एक टैलेंट अपना मतलब क्योंकि वो जब कुछ सुनाते तो मैं कहता था तो मैं मुझे भी आता है और मैं आपको सुनाऊँगा बढ़िया कुछ कंपोजिशन मुश्किल वाली भी, जब रात को सुने कहें अम्मा कहें कि सुन लो भाई तुम्हारा लड़का ही है तो मैं खुश हो के जब बोलूँ तो कहें अरे भाई बीवी ये तो मेरा बाप पैदा हुआ ऐसे मुझे कहें तो मैं बड़ा शर्म भी आती थी कि मुझे ऐसे कह रहे हैं पिताजी से आपने नृत्य सीखा और ये जो आपकी यू नो रिदम के ऊपर जो है आप इतने बजा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स उन उसकी तालीम भी आपने अच्छा महाराज जी से ही ली थी ऐसा था कि हमारा एक परिवार कजन यानी सातवीं छठी पुश्त में एक भाई कजन जो थे वो चले गए थे बनारस रा राम सहाय भरदेव सहाय भैरव सहाय ये सब एक परिवार रहा जो लखनऊ में मोदू खान साहब से तबला सीख कर गया और अपने ढंग का तबला उन्होंने बजाया उनके घर की सब बनारस में सब लोगों ने पूजा की बा की पूजा हुई है और बहुत मशहूर है तो इसके मतलब मेरे खानदान में तबला भी रहा है चाचा जी और दोनों चाचा जी बाबूजी मेरे ख्याल गाते थे बाकायदा तो गाना भी रहा है चाचा जी शंभू महाराज शंभू महाराज और लक्ष्मई में तो उन दोनों ने गाना सीखा बाकायदा उनके गले से ताने वगैरह इतने खूबसूरत बेगम अख्तर भी बहुत तारीफ़ करती थी भीमसेन जी कहें यार मेरा यार जैसी ठुमरी गाता यानी शंभू महाराज भाई बड़ी अच्छी आवाज़ है तो मैं कहूँ अच्छा आपको ऐसे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे बोल करते हाँ भाई मुझे तो लगता है तो मैं कहूँ चाचा जी के पास उनको सुनता रहता था मैं और जब मैं महफिल में पीछे बैठूँ डर के मारे कि आगे बैठूँगा तो कुछ बोल देंगे तो बिरजुआ कहाँ है तो मैं पीछे से कहूँ चाचा जी मैं यहाँ बैठा हूँ अरे तू क्या इधर है सामने आप तो भाव करें कहले सुनो ये तमाशबिन जो है वाह वाह करके चले जाएंगे तारीफ़ करके देखना तो तुझे जो आगे दिखाएगा विरासत संभालनी आपको है तो आप देखिए बैठ के हमें देखो बेटा ये, ये अब फिर अब कभी चश्मा पहनते थे कभी हटा के देख बेटा कहाँ नजर जा रही किस तरफ जा रही ओ ठाड़े रही हो मोरे शाम ये ठाड़े रही अब करके क्या तू देख मेरे भाव वो क्या देखेंगे तो थोड़ी देर के देखने वाले चले जाएंगे आजकल के बच्चे होते हैं वो इतना तरफ उनका दिमाग रहता दी, है दी, दी। उनको आप किस तरह मोहित करते हैं इस कला की तरफ मैं तो समझता हूँ कि मेरे सिखाने के ढंग में एक बहुत बड़ा चेंज आया है उस जमाने के हिसाब से तो जैसे पहले कहते थे बेटा अभी तीन ताल साधो सोलह मात्रे पहले ही ताल दे के सीखो मैं उनको कहता हूँ इस चक्कर में ना पढ़ो केवल तुम रिदम के ऊपर उस रिदम को समझो तीन ताल कौन है क्या है वो बाद में समझाएँगे टेक्निकलिटीज बाद में आएंगे। बाद में समझाएंगे बस, बस जाए एक बार बस जाए और तुम उसके साथ खेलने लगोगे तब तो मैं कहूँगा ये खिलौना बेटा ऐसे बना है आपने जिक्र किया है विलेज के बारे में तो आपका आपकी शुरुआत में विलेज में रहे थे आपके लखनऊ और दिल्ली दिल्ली कैसे आना हुआ आपका मैं ननिहाल मेरी सुल्तानपुर में अम्मा वहाँ की थी बाबू हमारे लखनऊ के रहे और उत्तर प्रदेश से लेके आप समझो बिहार होते हुए नेपाल तक हम लोग की रिश्तेदारी रही नेपाल महाराज के यहाँ राजन साजन भैया के जो नाना वगैरह थे वो वहाँ राज गायक रहे जी। नेपाल में राजन साजन जी तो मिश्रा जोड़ते हैं और आप महाराज कहते हैं तो ये महाराज टाइटल है अवार्ड है किसाने में नहीं ऐसा है कि देखिए महाराज का दो तीन तरीके से इस्तेमाल है जो ब्राह्मण कुल के लोग हैं उनको महाराज कहा गया की महाराज आ पूजा करने बम्बई हम गए तो वहाँ जो खाना बना रहे थे उनको महाराज को भाई दो रोटी दे भेजो घबरा गया मैंने कहा और महाराज राजा महाराजा जो काम के महाराज हैं हाँ उनको कहा गया महाराज इन वे उपाधि है उपाधि जैसे आजकल अवार्ड्स दिए जाते हैं नेशनल पद्मा अवार्ड्स या संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड पुराने जमाने की उपाधि चली आ रही है वैसे पूरा नाम मेरा ब्रजमोहन नाथ मिश्रा है ब्रजमोहन नाथ मिश्रा कारण हुआ अस्पताल में पैदा हुए हम लफरीन हॉस्पिटल लखनऊ इसमें सब लड़कियाँ हुई मैं लड़का हो गया तो सब नेबर जो थे उन्होंने कहा भाई इनका नाम तो रखना चाहिए ब्रिज के मोहन और तो गोपियाँ हैं जी केवल यही लड़का है तो इसका नाम ब्रिज के मोहन रख दो तो ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा आपने कहा कि आपका नाम कृष्ण जी के नाम से इन्फ्लुंस्ड है हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ तो आप तो जिंदगी भर कृष्ण जी की पूजा ही करते रहे हाँ, भिल्कुल, क्योंकि कथक डांस तो पूरा कृष्ण बिल्कुल हमारे बाबा की इष्ट कृष्णा, मेरे भी इष्ट देव कृष्ण है जी और बहुत सहेज है असल में राम तो राजा हो गए शिव जी अपना तपस्या करते रहे पर गोपियों के साथ खेलने वाला जो ही था महाराज जी आपकी जिंदगी के साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स जुड़े हुए हैं गंडाबंदी के बारे में जन्म के बारे में तो दिल्ली आने का आप कुछ हमें बताइए इंटरेस्टिंग आप सीखने आए थे सिखाने आए थे असल में बाबू हमारे संगीत भारती में थे आ, सन सैतालीस छियालीस सैतालीस उसके बाद यहाँ से वो चले गए यहाँ झगड़ा की वजह से कुछ अरसे के बाद कपिला जी गई तो वहाँ लखनऊ अम्मा से पूछा लड़के ने कुछ सीखा कि भाई जो महाराज ने बाबू ने हमारी तालीम दी है वो उनको उनकी जगह में आपको ले चलते हैं कुछ दिन के लिए अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत कर दी तो फिर आप रुकेंगे दिल्ली तो बस हम फिर हमको लेकर आए और आए तो थे हम छः महीने के लिए लेकिन फिर मैं साले चार साल में संगीत भारती हूँ बड़ी मेहनत से हमने सिखाया और उस वक्त काफी लोगों को तैयार किया महाराज जी कहते हैं कि आपकी मदर का अम्मा जी का बहुत इन्फ्लुएंस रहा दी, है दी, दी। आपके ऊपर तो उसके बारे में थोड़ा से कुछ अब बताइए अम्मा से तो हमें बहुत सी ठुमरियाँ मिली और आ, क्योंकि वो दादी ने उनको बताई थी दादा ने उनको सुनाया होगा तो ठुमरियों की जितने बोल थे अच्छे बोल फ़ायदे से चाचा जी ने भी बताया मुझे कुछ तो लक्ष्मू महाराज जी ने शम्भू महाराज जी ने पर अम्मा ने उसकी धुन भी गुनगुना के हालांकि गायिका नहीं थी लेकिन बेटा हम तो ऐसे ही गुनगुना लेते हैं मैंने कहा वही बता दीजिए तो जब मैं गा के सुनाता था तो कहते थे हाँ ठीक गा रहे हो ठीक गा रहे हो तो मुझे लगा मैं सही हूँ उसके बाद फिर भारतीय कला केंद्र फिर कथक केंद्र मतलब चलता रहा जिंदगी कोई देश नहीं है जहाँ पे कथक प्रैक्टिस किया जाता है और वो प्रैक्टिसनर किसी भी एज का हो आपसे प्रभावित ना हो जी तो बड़ी कृपा है भगवान की क्योंकि जो सौंदर्य कथक के अंदर होना चाहिए जो सुंदरता को हमने खोज की है उसकी कोशिश हमारी हरदम रही कि हमारे बाबू पुरुष होके या चाचा जी पुरुष हो के इतने सुंदर तारीफ क्यों होती थी उनकी नज़रों की तारीफ़ उनके नाचने की तारीफ उनकी कलाइयों की तारीफ क्यों होती थी ये क्यों मेरे दिमाग में बचपन से भरा रहा मैं केवल नहीं खुश रहता कि मेरे पिताजी का जवाब नहीं मेरे चाचा ना क्यों खुश होते हैं लोग और कहते हैं महाराज सुबहानल्ला फिर से कही सुबहान अल्ला वाह वाह के पीछे कुछ तो बात छिपी है उनकी आंखों में कुछ तो बात छिपी है उनके नाचने में उसकी बड़ी खोज रही मुझे तो जो पहले आपने स्टूडेंट्स तैयार किए और जो अभी आपके साथ कर रहे हैं कि ट्रेनिंग में कोई चेंज आया है अब सबके पास समय वैसा वाला नहीं है जो ज़िंदगी देने वाला नहीं है चलिए हमने समझौता कर लिया कि भाई आप ज़िंदगी नहीं दे सकते लेकिन मैं आपको इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप थोड़े सहज भाव से आप मेरी बात को समझ लें और अपने में कोशिश करें और मैं पीछे पड़ जाता हूँ साहब अगर वो अगर स्टूडेंट थोड़ा भी ढीला ढहला है तो मैं कोशिश करता हूँ उसको मैं किसी तरह से और डांस आपको ज़्यादा सुंदर बना देता है जो भी आपको कुदरत ने बनाया है वो तो ठीक है मगर जैसे ही आप डांस के उसके आंचल में उसको सजाते हैं उसका सजा, तो डांस आपको सुंदरता को बढ़ाता है आपको उम्र महसूस नहीं करने देता है कि आप कितने बड़े हैं क्योंकि चंचल है गति है तो वो तो आपका ट्रीटमेंट है एक तरह से अगर डांस अगर आप अच्छा करने लगे तो आप सदा मतलब ताजिर रहोगे अंग संचालन पे तो आपका काम जो है वो लाजवाब है और एक बारी शायद आपने कुछ मुझे कहा था एक पहले कॉन्वर्सेशन में कि आपने शीशे के साथ बहुत काम किया उससे लाइन सुंदर हुई तो यंग जो जनरेशन वाले लोग हैं उन्होंने इतना खूबसूरत डांस देखा तो अपने आप खींचे चले आते हैं पर कथक डांस में एक कायदा भी है और खुला भी है उसकी बैलेंस और निचोड़ जो है उसको पकड़ने के लिए कितने साल लगते हैं क्या ये वो देन है वो जो नेचुरल देन आपकी है कि सिखाया जा सकता है नहीं कहीं तक आ, आ, कोशिशें ऐसी होती हैं पर किसी किसी में आ, भगवान की देन होती है कि उसके अंदर ग्रेस भी और रिदम को समझने का सेंस बड़ा अच्छा होता है किसी में जरा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है पर यह सब चीज़ें सीखने के लिए कभी भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए आराम से कि हमने चार चीज़ सीखी है पर ऐसी सीखी है कि ऐसी मजबूत सीखी है तो वही कहते थे कि भाई मजबूती से तुम दो चीज़ सीख लो जैसे बड़े पुराने उस्ताद लोग चार राग अगर उन्होंने सीख लिया कहें बेटा चार रागों के अंदर तुम्हें चार सौ रागों का पता लग जाएगा जा। अगर आपने चार हज अच्छी सीख ली कि कलाई कौन है कोहनी कौन है कंधा कौन है सीना कौन है अगर आपने समझ लिया उसकी कहानी तो आपका पूरा नाच सच जाएगा मतलब ऐसा नहीं कि हम चीज़ें इकट्ठी कर दें पंद्रह ठो बीस तो ना ना आपने चार चीज़ समझी और उसकी नज़र में आपके सब दिखाई पड़ेगा मैंने तबला सीखा नहीं तबला बजता है मैंने गाना सीखा नहीं गाना हो जाता है और अम्मा सब मुझे ठुमरी बताई तो पिताजी की ठुमरी सब मैं रेडियो में गाता रहूँ आजकल तो नहीं मिल रहा है मौका लेकिन <laughs> बहुत गाता रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से वो सब चीज़ें मिल जब आप रंगमंच तो का, बदल बदल तो तो रंग का टुकड़ा होता था सलामी होती यह, थी यह, अब ये सब कम दिख रहे हैं और वंदना ज्यादा दिख रही है तो ये कैसे चेंज आया और क्यों चेंज आया नहीं ऐसा था की रंगमंच का टुकड़ा जो था शुरू में शोमू महाराज जो सब लोग कहते थे और उसको सलामी का टुकड़ा भी माने उर्दू जुबान में यानी दरबार में वो वो जहाँ तथ तथे ही था तथ थे ही था, था जहाँ पर फूल चल रहे थे तथ तथे करके उस जगह पर ये हल्का सा मोड़ आया जी। अच्छा तबले जो कथक डांसर थे शुरू में आके शुद्ध शुरू ही गाते थे अपने आप गाने से सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश पाँच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश ये खुद ही गा के अब फिर ताल शुरू होता था फिर ये हुआ कि उस गाने पे अभिनय टोटल नहीं होता था हल्का पर हल्का हल्का, हल्का, हल्का था गा के ज्यादा था पर मुझे लगा कि नहीं अब तो पूरी तरह से भी हो सकता है तब ये वंदना का आ, प्रवेश हो गया जी। फिर अनेक वंदनाएँ मैंने सिखाई बनाई मैंने शीश कटिकाचनी शीश मुकुट कटि काच ने उर्वैजंती मै जन बानिक uh, मोमन बस ये बिक मोमन बस सदा विहार सदा विहार महाराज जी कथक के बारे में एक uh, Uh, क्या कहूँ मैं uh, खुलापन का ही है हीस्ड uh, uh, मुद्राएं बहुत और well हैं, में कम है तो उसके बारे में आप बताएंगे और जो है उनका क्या नाम है कैसे हम बढ़ा सकते हैं संचार कैसे किया जा सकता है मुद्राओं के साथ मेरे ख्याल से जो जिस प्रकार से कुछ डांसों में जो उंगलियों का बहुत मजबूती से उस चीज़ को जाहिर हाँ बिल्कुल काफ़ी जम के होता है हमारे जैसे घूँघट के लिए जो कोमलता होनी चाहिए कि घूँघट कपड़ा है उसका हल्का सा पकड़ना है उंगली के मोड़ को ऐसा जवाना नहीं हल्का सा मोड़ है उस ऐसे मोड़ के चलाया क्योंकि वो कपड़ा सुंदर है सुंदरी है और उसके हाथ में नाजुकता है और वो घूँघट खींच के लाती है या पकड़ती है या खोलती है तो उसके अंदर जो हल्कापन है सुंदर वो तो बना रहता तो वो जो चीज़ें हुई हैं इसलिए कहा जाता है कि उसमें ऐसे नहीं कहते कि भाई ये मुद्रा वो मुद्रा नहीं भाई इन उंगलियों से घूंघट को या बांसुरी को किस अंदाज से पकड़ना चाहिए कितना कोम्बलता उस सरों के लिए बाँसुरी पकड़ना नहीं है, है। बाँसुरी को तलवार नहीं हो तलवार नहीं बाँसुरी इतना बड़ा फ़र्क है तो इस तरीके से मुद्राओं का जो समझाना होता है ऐसे मुद्रा कह के तो नहीं बल्कि लेकिन जो उसके कायदे हैं कि घूंगा तो इन्हीं उंगलियों से पकड़ना ये हम लोग समझाते हैं जो लरा कि शो झोला तरा navala kishor jolatarage navala kishor jolatarage navala kishor jolatarage navala kishor jolatarage महाराज जी एक सवाल मैं अक्सर पूछती हूँ और वो ये है कि अब जमाने घूंघट घुघट के चले गए वो तो म्यूजियम पीस ऑलमोस्ट बन गए हैं तो आप जब करते हैं तो एंगल आंख नजर भ्रुकटी सब कुछ प्ले में आती है प्ले यू नो पर बच्चे जो कि घूंगट देखते नहीं हैं <laughs> वो कैसे दिखाएंगे तो इस सवाल का दो दो पॉइंट मैं भी की है? ऐसा है, कि, आ, ये क्या है? कि एक तो आंचल लेके खींच रहा है अब उसी को बगैर आंचल के भी वो खींचने का जो ढंग था वो चेहरे का गिराओ हाथ का खिंचाओ गर्दन का मोड़ उसके अंदर से सच में शर्म तो है मन की और आँखों की घूंघट वही है जो पलके भी अगर यूँ शर्म से झुक जाती हो वो भी तो घूंघट ही आँखों का घूंघट हो गया। आँखों का घूंघट है तो कहने का मतलब है कि उस सौंदर्य के साथ उस चीज़ को खींचना खोलना जो है वो हम समझाते थे तो उसके हिसाब से हमारे और ये ज़रूर है कि अदब लिहाज और पुरानी जो हम लोगों के था कि भाई मंदिर जाइए तो एक ठुर रख लेते हैं टोपी तो रख लेते हैं अदब था घूंघट, बड़ों के सामने आने के लिए हल्का सा यूँ सर ढाक के बड़ों से कैसे बात करना चाहिए ऐसा नहीं कि नंगेसर आ गया जैसे होता अभी आजकल होता है तो वो जो अदब था वो एक हल्का सा आंचल हमारी अम्मा तो बूढ़ापे तक बेटवा है बेटा है अरे रुक जाओ रुक जाओ मैं कहूँ अम्मा लड़का है तो कह ना बेटा हम लोग के थोड़े शुरू से हमारा एक परंपरा मतलब ये तो है ही तो कहने का मतलब घूंघट शब्द जरूर है लेकिन वो सच में मन के और अपने जो शर्मिलापन है वो जाहिर करता है उसके लिए उसमें एक छोटा सा हाथ आता है उसके साथ महाराज जी जब बच्चा कथक में आता है तो पहला क्या चीज़ आप उसको सिखाते हैं अब ये सब सब तो तो बहुत एडवांस है है कि कि का लाइटनेस और, और वो पहली चीज़ क्या जाए सिखाई जाती है। जैसे कहते हैं पहले उस चलना सीखो छोटे बच्चों को भी कहते हैं हाथ छोड़ देते हैं कि आओ बेटा गिरना नहीं धीरे धीरे चल के आओ फिर कभी डग मकड़ के चलाते फिर एक हाथ पकड़ के फिर उंगली छोड़ देते है। सो खड़ा होना चलना चलाना और वो चलना जो शब्द है ना वो वो ही उसको तत्काल कहते कि तत्कार शुरू कर पहले भाई तो सारी कहानी घुंघरू के साथ जाती है घुंघरू के साथ जुड़ जाती घुघरू का क्या महत्व है क्या क्या रोल घुघरू प्ले करते घुघरू एक जागृति का एक बहुत बड़ा नाम है की अगर घुंघरू झनक जाते हैं तो जीवन है। हाँ तो एक जागृति आती है जैसे की हम मंदिर में जाते हैं घंटा पे जाते प्रभु हम आए हैं प्रसाद ग्रहण करो वो घंटा घुँघरू का रूप बन के छोटा सा पांव में आ गया अब पांव में आके फिर जो हमारे विचार हैं वो पांव कहने लगते हैं तो इस तरीके से और अंग अंग का भी हस्तकों का नाम हमने नामकरण किया कुछ तो था पलटा था गति थी गत थी पलटा था फिर मैंने कहा इसके सुनाम थे अभी अंग का भी मैं मैंने नमन मुस्टी जैसे मुद्रा कह रहे हैं वो तो, तो बच्चों कहते हैं किस किस काम आते हैं तो कोई कह रहा इसे डांटने के लिए ऐसे के लिए तो यूज तो हो रहा है हाथ और लेकिन हम लोग सब हस्तकों के नाम रख के अंग काव्य में मैंने पूरे अंग को पाँव के हर रखने के ढंग को जी भी लिखा क्योंकि हम लोग घुमरू और तत्काल का थोड़ा जिक्र आया तो पाँव रखने के भी इतने तरीके हैं कथक में पर किसी का नामकरण ऐसे नहीं हुआ नहीं नामकरण अब है अब है और हम अपने स्टूडेंट को समझाते हैं कि ये फालतू का वैसे सड़क पर चलने वाला नाम रखेंगे लेकिन कथा कि या खड़े तो पाओ के क्या क्या अंदाज है और कहाँ पर वजन पड़ रहा कैसे पाओ उठता है ये नाम दिया है महाराज जी घुघरु जब पहन के कथक खड़े होता है और अपना जैसे जागृत होता है और शुरू हो जाते हैं के बाद तो कभी कभी किसी का पैर बहुत सुरीला होता है और किसी का इतना नहीं होता है नहीं। तो क्या बात है जैसे कि, कि किसी का पैर इतना सुरीला होता है कि आप आंख बंद करके भी उनका डांस देख सकते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि हमारे शुरू में घुघरू के लिए कहा गया कि घुंगू बजाओ पाओ ना पटको एक शब्द है जी पाओ की आवाज अगर आने लगी तो घुघरू का क्या फायदा है? तो घुघरों की आवाज़ सुनाई सुनाई पड़े जो आपने बांध रखे हैं। उसकी छम उसको पड़ा आप गलत है कथक का जो सबसे कंट्रोल वाला एस्पेक्ट है इंट्राफॉर्म क्या उसका हुँ, एक हुँ, हिस्सा है वो आता है जहाँ पे रियली really वो जो आप खड़े होने का का ढंग है, है एक्चुअली वो अपना मिजाज भी बनाता है और ऑडियंस को एकाग्रता so, आप अपने, एक अपने आपको तमाम जगहों से तमाम बाहर के वातावरण से जहां से हम आए हैं कि भाई हम घर से आए कहा से आए अपने आप को सिमट के और एक जगह एकत्रित करना अपने विचारों को अब हर हिस्से को आके लाके और खड़े हो जाना उस चीज़ को हम ये देखते हैं कि उसके अंदर एकदम संतुलन एकाग्र हो गए और हमारे अंदर भवों को भी सोचा गर्दन को भी सोचा हर चीज़ बॉडी के हर हिस्से को सोच के ताल का संचार धीरे धीरे पाँव से लेकर और सर तक हो संचार करता है रिदम उसके बाद हम कहते अब आगे शुरू करते हैं महाराज जी एक मेरे नजर में लगता है कि थोड़ी मिसकंसेप्शन है अक्सर लोग समझते हैं कि जो ठाट का बांधना होता है वो एक्चुअली आर्टिस्ट का अपना Projection होता है है है है है और और मुझे लगता कि इसमें केवल एक पात्र है। हुँ, और हुँ, projection किस चीज़ का हो रहा है? वो का हो हो रहा रहा वो अक्सर जो especially younger जिसने इतना विचार नहीं किया है हुँ, हुँ, वो हुँ, अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगा रहते <laughs> हैं और डांस को कम प्रोजेक्ट करते हैं नहीं हम वेलकम करते हैं जी हम हम तो जैसे ही खड़े होते हैं कि डांस की हर मुद्रा हर मूड हर सौंदर्य तुम प्रवेश करो मेरे बॉडी के अंदर हर हिस्सों में तुम दौड़ने लगो तुम संचार में आ जाओ तब मैं पहला कदम उठा लूंगा wow, वेलकम कर रहे हैं डांस हाँ? तो आमद yeah. शब्द है वो तो एक्चुअली डांस का, आना, का? आना है फिर जैसे ही पहला स्टेप हम रखते हैं आमद जैसे ही हम ता थे तब जैसे हम पहला कदम उठाते हैं वहाँ से लगता है हाँ अब ये आमद शुरू हुई शुरू हो जा लहरें का कितना महत्व होता है और ठेके का कितना महत्व होता है मेरे ख्याल से लहरा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अक्सर कहते हैं पहले उर्दू में एक शब्द था ज़मीन अच्छी रखते हैं वो फलाने उस्ताद ज़मीन अच्छी रखते हैं ज़मीन यानी कि जो बेस है ज़मीन टाइमिंग का जो बेस है वो फलाने उस बिल्कुल एकूरेट रखते हैं मतलब ज़रा सा भी हिलते नहीं क्योंकि वो ज़मीन को जिसने कायम कर लिया और आपको उसके ऊपर उड़ना आ गया तो आप उस ज़मीन पे फिर वापस आते हो फिर मैं आजकल की आधुनिक भाषा में कहता हूँ रन अगर ये खराब हो जाए तो उतरेगा कहाँ आप क्या समझते हैं किस वर्ड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अ गुड कथक डांसर इज़ अ चौतरफा दृष्टि रखने वाला कलाकार जो है वो उसको हम कलाकार कह सकते हैं कि ये चौतरफा दृष्टि रखकर जानता है लहरा कौन है तबला कौन है सितार कौन है बांसुरी कौन है और उसकी क्रियाओं को वो अच्छी तरीके से जानता है और जब उस चीज़ को सबको जानता है तो हम अक्सर पढ़ात में तो नहीं कहते कि हम आप कहेंगे तो मैं पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दूँगा जी मैं अफसर कहता हूँ हाँ, <laughs> तो जो मेजरमेंट है देखिए मेजरमेंट जो है काउंटिंग जिसको कहते हैं वो हम लोगों को तो भरी हुई है ताल के ऊपर हम लोग कितनी महल खड़, खड़े कर देते हैं कितने बगीचे खिला देते हैं कितने तो फूल खिल जाते हैं अनेक उलझने भी होती हैं बीच बीच में मतलब, उलझ भी जाते हैं अब फिर वहां से निकल के आते धा धा ता फिर निकल के चले आते तो अनेक चीजें उलझने भी हुई उमंग भी हुई तक, तक, तक, तक थुंग उसके अंदर एक ये जो पढ़ंत के साथ आप जादू क्रिएट करते हैं पर इतने लोग पढ़ंत आवाज को डेवलप करना ब्रेथ को डिवेलप करना वो पिक्चर देखना अंदर से Hmm. You know? हाँ वो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को समझना उसके बाद फिर फिर उस चीज़ को अंग के द्वारा दिखाओ लेकिन उसके पहले तो पढ़न जो है वो सबसे बड़ा अहम हिस्सा है और मेरे पिताजी की बड़ी तारीफ होती थी कि भैया परन इतनी सुंदर ढंग से पढ़न करते कि उस तस्वीर दिख जाती मुझे बिल्कुल उठान आमद परन परन जुड़ी आमद hmm. इनमें बोलों का कैसे अंतर होता है लुक एंड फील इसकी कैसी बदल जाती है ऐसे आमद के शब्दों के जैसे मैंने कहा कि ताथे तत जो हमारे तत्कार के बोल हैं केवल उनके बोलों को ही इस्तेमाल होता है थे थे थे तत्ता तत, या ताथे तत जैसे ही उसके अंदर धा थोंगा कड़धा धान जैसे ही वो प्रवेश कर जाता तो कहते भाई उसके अंत में ताथे ततथे ही एक दफा जुड़ जाता तो कहते पर अमर क्या जाता उठान की जहाँ तक बात है उठान शुरू में कुछ चीज़ें तबले वालों से नाम पैदा हो गया भाई उठान ऐसी उठे कि उस्ताद का जवाब नहीं पहले ही ऐसे उठान उठ के आए कि कमाल हो गया तो मतलब बहुत ही खूबसूरत उठान उठे उस उठान का जब चर्चा होने लगी तो हमारे यहाँ हुआ कि भाई ता थे तट को थोड़ा सा गतिशील बनाने के दिग दिघ थे तथे तथे दिग दिघ थे तथे तथे ता थे तथे थोड़ा सा उसको गति मिली और उठ के सम आ गए तो उसको उठान शब्द से जाना गया लेकिन ताथे तत आमद शब्द से जाना गया फिर परंजुड़ी धाता का थूँगा कि एंड में था थे तथ थे अब एक प्रकार से चयन करता है जो कथक आर्टिस्ट होता है स्टेज पे खड़े होके मैं शुरुआत कैसे करूँगा मैं नेक्स्ट क्या करूंगा उसके बाद मैं किस चीज से उठाऊंगा अपना प्रोग्राम सो कोई रूल है जिससे हमें आ, जैसे तो भरतनाट्यम में होता है जैसे मार्गम कहते हैं वैसे कथक में कोई मार्गम है ना हमारे सदा ये कहा गया है कि वंदना की बात छोड़िए वंदना तो एक ऐसी चीज है कि मन के अंदर भी हम मनन कर लेते हैं प्रभु का तो गा के करना है वो भी चलेगा लेकिन जैसे हम जैसे तबले वाला कुछ बजाता है उसी वक्त जो ध्यान होता है हमारा ताल की वंदना तो मन में शुरू हो ही जाती है हमारे जी, कि ताल के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं आप हमें जब स्टेज के अंदर देखेंगे तो मैं अक्सर हाथ घुमाता हूँ पाँ, पाँव अपने बॉडी को खींचता हूँ और प्रवेश के पहले जी जी प्रवेश करके जैसे ही ताल शुरू होती तो हम ताल को नमन करते हैं आय ताल मैं तेरे तुम्हारे अंदर आ रहा हूँ तो वो पहली वंदना तो हमारी वहीं से शुरू हो जाती अच्छा दूसरे कि ठाट के बाद जब इत्मीनान हो गया तो हमने पहला कदम रखा ता थे तथ का फिर हमने कहा थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं तो चलो भाई एक चमक आ जाए तो परन के बोल डाल छोड़ डाल था फिर उसके साथ ता थी वो भी उन्होंने दोस्ती हो गई आपस में परन की आमद की दोस्ती हो गई चलो ठीक है भाई फिर हम उसके बाद थोड़ा सा कभी उस तुष जाति को हल्का सा हमने इस्तेमाल किया त्याग किया फिर टुकड़े शुरू हो जाते हैं टुकड़ों के अंदर अनेक रूप हैं शमू महाराज के अकॉर्डिंग तत्थे त्रिथ थे ताथे ही जो ताथे तथ्य त्रिधा थे तत्तथ थे ये जो कॉम्बिनेशन हुआ तो वो तो तत्काल के टुकड़े कहते थे अपने भाषा में हम लोग कहते थे साधा टुकड़ा कर लो फिर उसके बाद आ गया परमिलो का टुकड़ा जिसमें त्रिधा त्रिधा थे ही थे क्लान धाक एक जंप आया क्लान जी। था तो वो परन का बोल लेकिन वो टुकड़े में त्रिधा त्रिका थे थी क्लान धाकधा क्लान धाकद्धा परन का बोल था तिगदा तिगदा थे तत्कार का बोल था तो ये कॉम्बिनेशन को ये कहा गया ये क्लांज जब आ गया तो शुरू में ही सलामी में ही कुरान का थोड़ा सा वो आ गया था एक, एक ड्रामा पैदा हो हाँ चमक आ हाँ, हाँ, गया और कृष्ण नटवरी जी। कृष्ण का सीधा सीधा चलना नहीं था बल्कि कृष्ण कभी कभी उछल के जाते थे उछंग चरण धरत उछंग निरत ढंग तो उनका उछलना जो है न वो रूप कृष्ण का रहा है और उसके बाद फिर हम लोग टुकड़ा किए परमिलो किया परमिलो के अंदर अनेकों साउंड के कॉम्बिनेशन हुए जैसे थर थर थर थर्र नेचर टाइप साउंड नेचर जी हाँ तो थर थर ये मेंड़क, का जीजी, जीजी, जीजी, जीजी, जीजी जीजी, जीजी, जीजी, जीजीजी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी झीगुर का साउंड आया उसको लिया कुकु चिड़िया हाई है जन के जन के जन. अब अब अब ये शब्द जन जन जन जन है है है है हमारा कि साउंड कोई बर्तन भी भी अगर उसमें म्यूजिक आता लगता उन तमाम किसी पशु के चिड़िया के बोल आगे कहीं कुछ सब मिला जुला के एक गुठता जाता है और बढ़ता जाता है बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, तबला छोड़ के, जो हुँ, बाकी हुँ, हैं, हुँ, जिसमें आ, हैं जिसमें आप माहिर एकदम, उनका <laughs> उनका साउंड भी इंक्लूड किया किया किया किया गया है? हा, हा, किया गया। है। किया है है? बिल्कुल या आपने नहीं कुछ तो परन आवाज की की आवाज जो बोल थे वो तो खैर हुआ और एक परन थोड़ी सी बोलते हैं, उसमें मेरे बाबा की पुरानी पर्न है तो ये तमाम इंस्ट्रूमेंट के बोलो का कॉम्बिनेशन सा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हाँ पर कितना इम्पोर्टेंट है की जो डांसर हो वो खुद बजा भी सके आप फिर ताल के हर बोलों के को इतनी जानकारी है इतनी जानकारी है कि आप जो फिर नाश्ते हैं जिस वक्त नाश्ते हैं तो हर मात्रे के साथ आप दोस्ती करते हैं कि तीसरा गया वो पाँचवा गया ये आठवां गया ये नवा गया तो ज्ञान एकदम हो जाता है फिर वो कभी गलत नहीं हो सकता कथक में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन बनते हैं लय के साथ और मात्राओं के साथ जिसे हम यति या, कहते हैं ठीक है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जी हाँ ये पांच यतियां हैं और मैं तो समझता हूँ कि पूरा आर्किटेक्ट जितना दुनिया में है आजकल तो समा यती पे बना हुआ है सीधा यूँ काटो सीधे यूँ जोड़ो सारे फ्लैट्स वैसे बन गए जी बिल्कुल एक जमाने में पुराने आर्किटेक्ट में जितने वो बहराबे उठती थी तो कहते थे ये जो है श्रोत गता है ऊपर से आती नीचे चली जाती चौड़ी हो जाती है जी। पे का अपना रेडियो स्टेशन भी थोड़ा सा घुमा हुआ ऐसे ही है ऐसे ये चीटी होती ना चीटी हाँ। दो धागे तीता तक नग नग धगने तक धाधने बीच में स्पीड जाती है यानी जिस तरह बोलों को ढाला जाता है उससे कोई डिजाइन इमर्ज होता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल डिजाइन बनता है और इसके अलावा जहाँ तक ताल का सवाल है ताल ज्ञान के बाद गाने के हर ठुमरी दादरा भजन जो भी हो रहा वो भी ताल के साथ चलती रहती तो उसमें डांसर को गड़बड़ नहीं होता क्योंकि साथ में मेलोडी के साथ रिदम का तालमेल है तो बड़ा फ़ायदा है अगर कोई तबला बजा ले पखच बजा ले या कोई भी रिदम रिदमिक को अच्छा समझे और गाने को प्रशंसा कर सके ना गाना गाए तो कम से कम कहे वाह वाह क्या मध्यम लगे समझ आनी चाहिए नहीं तो आनंद कैसे लेगा स्वर अगर उसके दिमाग में या दिल में तो उसके हर हाथ के अंदर हस्तक हाँ के अंदर स्वर का आभार मेलेडी के साथ उठेगा वो मेलेडी तो हमें दिखती है इवन जो कि प्योर डांस पीसेस होते हैं ना जैसे हाँ। परन होता है हाँ। थोड़ा लंबा भी होता है उसमें एक ड्रामा होती द्रामा है, द्रामा शेप होती शेप है हाँ। थोड़ा सा पढ़न कर दीजिए ना कि मजेदार पढ़न सुनाता हूँ और देखिये पुराने जमाने की बात है की राजाओं का मूड था की लड़ाई का चल रहा है दूसरे राज्य से भाई एक तोप की परन सुनो। अब बताइए नाच ओ, तो, तो। <laughs> कोई हुई नहीं, <laughs> नहीं। पर गुणी लोगों ने उस चीज को भी ताल में बांध दिया कैसे उसकी लंबाई धान अधिकट धिगतान तक धिगतान लंबाई तो हाँ धान अधिकट धि तक धिकट धि उसके पही धिघकता दो पही देगे देगे देगे ना देखे न पूरा तो फरमाइशी परन इसी टाइप की होती थी इस तरह की थी और लय के अनुसार होती थी कि एक धा धा धा धा धा धा एक आई दो आई तीन पहले सम्प नहीं आए सेकेंड समे मतलब उस तरह के हैं तालों की उलझने हैं पर मैं समझता हूं कि सहज भाव से अगर आप ताल को महसूस दिखलाते हैं तो लोगों को बड़ा आराम से आनंद भी आता है और आप दिक्कत नहीं हो रही और जबकि हम मुश्किल बात कर रहे हैं जी देखिए एक, एक मैं आपको बहुत छोटी सी इतिहाई सुनाता हूँ जिसमें हमने जाहिर किया है कि चिड़िया की मम्मी दाना ला के बच्चे को दे रही बहुत सिंपल बात है। हम लोग लो रोज़ देखते हैं रोज़ चिड़िया आती घोसले में बैठे हुए बच्चे को दाना देती फिर चली जाती फिर लेकर आती है गिनती है एक दो तीन चार तीन चार वाई एक दो तीन चार तीन चार एक दो तीन चार पाँच चार पाँच वो भाग रहे हैं पंचे पंचे छो तीचा पता है तो गिनती और चित्र बन गया पूरा चित्र बन गया तो हम लोग सच बात सबसे फिल्म बन गई हम लोग तो अगर सच बात ये कि हम लोग चित्र कथा है कथक कहानी पढ़ो केवल सुनो और दिखाई पड़े वही है कथक चित्र कथा महाराज जी जब गिनती और बोलों से आप चित्र बना सकते हैं तो फिर अब टाइम आ रहा है कि हम अभिनय की बात करें जहाँ पे तो चित्र बनना ही बनना है जी जी सो so, अभिनय के बारे में मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि एक तो शब्दों का डिपिक्शन होता है है कि उसका ट्रांसलेशन और और उसके उसके बीच में पदार्थक अभिनय करना करना फिर संचारी ऊपर ये आपकी खासियत है। जी, इसके बारे में कुछ बताइए और जो आपकी तरह बनना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए <laughs> वो भी थोड़ी सी राय देके लिए तो मैं प्रभु से कहूंगा की जो मन से और लगन से लगे हुए लोग उनको आप आशीर्वाद दीजिए और उनको हमारा आशीर्वाद तो रह गई है ताकि वो बने अभिनय तो जान है प्राण है क्योंकि प्रभु जैसे ही पैदा करता है बच्चे को दो तीन अभिनय तो वो शुरू कर देता है रोने वाला रोने <laughs> वाला और ये वो उस शब्द नहीं जानता ये वो क्या कर रहा है रोता है जिद करता है हंसता है पर उसको ये नहीं मालूम ये तुमने क्या किया है हंसे हो रोए हो जिद किया वो तो कुदरत सिखाता ही है उसके बाद परिस्थिति एक बार लोचा महाराज कह रहे थे बाबू से अम्मा ने कहा इसको बेटे को सिखा दो जरा दे अब देखो री नी अब दिखा रहे हैं अब वो तो अच्छी तरह दिखा रहे हैं कि देखोरी न माने शाम अब मैं तो छोटा तो मैं कहूँ देखोरी नाने श्याम बीवी जरा बेटे का भाव देख लो बहुत जोरदार कर रहा मुझे चढ़ा रहे तो कल के देखो थोड़ा बड़ा होगा जब इसको संसार के दुख सुख उठाने की आदत हो जाएगी तो धीरे धीरे इसके अंदर वो भाव पैदा होने लगेगा अपने आप भी सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा समझेंगे और मन में अपने जिस तरह वो सोचता जाएगा धीरे धीरे उसके आँखों में हाथ में हर भाव के लिए उसका इरादा शुरू हो जाएगा हम लोग सिखाते ज़रूर हैं कि देखे ऐसी भावना पैदा करो और कई बार हर शब्द के पीछे का जैसे नौ रस हमने किया था अपने आइटम में जी। तो उसको भी समझाने की कोशिश की उसके अंदर कौन से मसल्स पे कौन सी चीज़ों पे आपके ज़ोर पड़ता है जिसकी वजह से कौन सा भाव पैदा होता है बॉडी के अंदर उसके अंदर पांव के ऊपर वजन क्या है पीछे क्या है इसके अलावा गर्दन कैसे मोड़ के देखनी है कैसे झुकेगी ये तम तमाम तालीम तो देते हैं फिर ये होता है कि उसके जो फीलिंग्स हैं अब मैं कहता हूँ जाओ किसी की बारात देखो देखो सब लोग खुश कैसे हो रहे हैं तुम खुश ना होना तुम देखना कैसे खुश हो रहे हैं सीख लेना किसी की मृत्यु हुई या कोई दुख देखने जाओ तुम वहाँ रोना नहीं देखना कि सब कैसे महसूस कर रहे हैं हर क्षण अभिनय तुमको सीखना है हर पूरे जीवन में और जब वो अभिनय को आप प्रकट करें स्टेज पे तो आप बह नहीं सकते हैं उसके साथ उस पर सीमा लगानी होती है, है। बनाने के लिए। और उसी चीज को हम लोग जब सजा के उस चीज को इकट्ठा करके लाते हैं तो हमारी मशीन में वो झल जैसे कहते हैं ना हर चीज़ वहाँ से निकलने के बाद वो अच्छे सौंदर्य के साथ पैदा होने लगती है वही तो चीज़ है लेकिन कैसे पैदा होती है अंदर से वो जैसे उसके गुरु का आदेश होता है कि भाई कुछ तो हमारे सिखाए हुई बात करो कुछ अपने मन से जो तुमने महसूस किया उसको सोचना शुरू कर दो उसके बीच में फिर हो दो आ, बहुत तो उस तरीके से हर नज़र हर तरफ मतलब उसे हर चीज़ की जिम्मेदारी है हाथ की जिम्मेदारी कहिए कंधे की जिम्मेदारी कहिए गर्दन की जिम्मेदारी कहिए पलकों की जिम्मेदारी कहिए कि अगर वो कह रहा कि तुम तुम वहाँ मैं जान गई वहाँ खड़े हो तुम यहाँ ना ना सब देख रहे हैं समझते हैं ना अभी नहीं फिर तो आपने पूरा इस गर्दन के इशारों में पुतली के चल चाल से आपने सब बातें कह दी इसको हाव शब्द कहते हैं, जिसमें हाथ उठ जाता वो भाव कहलाता तो हाव और भाव दोनों दोनों को मिला के पुरा और कथक की एक पुरानी परंपरा है जिसमें आपका परिवार तो बिल्कुल ही अहेड रहा है बैठक का भाव वो इतना छोटी सी जगह में इतना कुछ कहना ना हिलना ना जुलना और... जी हाँ मतलब आप समझिए मटकी लेकर खड़े नहीं है मटकी हाँ है और मटकी लेकर उसके अंदर चाल दिखा रहे हैं कि मटकी लेकर उसको चलना है और जीना चढ़ना है जीने से उतरना है सब कंट्रोल बॉडी का है सारा <laughs> एक निश्द भाव भी है कथक में गत भाव जिसे कहते हैं जी हाँ जी वो अपने आप में एक फुल खूबसूरत फूल है आ, उसके बारे में कुछ बताएंगे हाँ हाँ वो मुख ने, जिसे मुख ने कहना चाहिए कि उसमें शब्द तो नहीं है हाँ। पर पूरी कहानी जो है अपने आप आपने कह दिया अब हम जैसे हम जैसे माखन चोरी करते हैं हम माखन चोरी यशोदा और कृष्णा बस इतना बोलने के बाद आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कौन सा भाव कर रहे हैं तो दिखने लगता है की हमने कब यशोदा किया कल हम जब हमने कहा कि चुपके से कृष्ण आया और हमने कृष्ण की बालपन की बात की है हमारी उम्र में और जैसे हम दिखाते हैं कि कृष्ण हम चुपके से गए का my आपने जेंडर को पार किया <laughs> महाराज से से आप आप बने। बने <laughs> आपने उम्र उम्र को पार किया। जी <laughs> जी जी। जी इस नन्हे नटखट कृष्ण एकदम। मा बिल्कुल। दिमाग तो में एक कुछ चलता है मोटिवेशन कैसे कैसे आप, आप कंट्रोल में रह सकते हैं। नहीं पूरी छवि जो है ना पूरी छवि को हम उस चित्र को मन में बसा के फिर मन के उससे फिर यहाँ से उसको सबको भेज देते हैं कि अब तुम आ गए हो अब तुम मेरी आंखों से सामने आओ मेरे हाथों में बसो मेरी उंगलियों में आओ और वहाँ से उड़ो और वहाँ से चलो <laughs> ऐसा था महाराज जी व्हाट इज द सेंटर ऑफ अभिनय कहाँ से उभर के आता है अभिनय देखिए आंखें जो है वो तो उसका दर्पण है दिखाई पड़ने वाला जैसे ही हम आँख बंद करते हैं वो छवि आंख बंद करके ही छवि आती मतलब जो जैसे ही सोचते ना वो आँखें दिमाग भेज देता दिल को वो कहता हाँ ठीक है अब तुम आओ वो ये दिल भेज देता आंखों को और हर हिस्से के हर हर अंग को भेज देता है कि अब तुम हिलो चलो चुप हो जाओ देखो सोचो और सारा वक्त फ्रेम रहता है सौंदर्य का। का, वो, उतर वो उतर तो भी भी गया। गया। गया। तो रहेगा। रहेगा कि जिस फ्रेम ठीक नहीं सारी पिक्चर बिगड़ जाएगी। जो होता है कथक का। टर्निंग, चाल लाइक like like uh, उसका उसका क्या महत्व रहता है ऐसा है कि वो एक एक एक भंगिमा कहना चाहिए और वाजद अली शाह ने डेढ़ सौ गते लिखी है एक किसी भी पर्टिकुलर एक खास पोजीशन जो बड़ी खूबसूरत ढंग से कहते हैं वो ऐसे करके खड़ा है या वो ऐसे करके खड़ा है वो एक ऐसी अदा जो देखने में उसकी कहानी नहीं है क्या अच्छी अदा है बस उसी स्टाइल में वहीं तक ख़त्म क्या अच्छी अदा है मतलब वो कैसे खड़े हो गए और कुछ भी कुछ भी करके यूँ करके खड़े हो गए उसमें कुछ कहानी नहीं कि वो यहाँ क्यों हाथ रखा वहाँ क्यों हाथ रखा एक अदा है छोटा और वो सारा ठाठ का जो कंट्रोल है वो यहाँ पर काम आ जाता है महाराज जी अनफॉर्चुनेटली वो जो डेढ़ सौ गते आपने अभी जिक्र किया है उनमें से हमें बहुत कम स्टेज पर दिखती हैं कथक की बहुत एस्पेक्ट्स लुप्त हो रहे हैं हो रहे हैं जी हाँ जी हाँ अच्छा वो कॉस्ट्यूम्स भी जो नवाब साहब के ज़माने में थे ना वो जिसको कहते हैं वो गरारा शरारा अगरखा तो कई चीज़ें गते ऐसी थी वो सिर्फ़ अपने गरारे को पकड़ सकते थे और उसकी उसके साथ चाल चल लेते थे अब वो चूड़ीदार पैजामा पहने हुए तो उसमें वो बात बनती नहीं है जी। तो उस वक्त मतलब और हमारे पिताजी तो आंचल ऐसे ओढ़ते थे क्रॉस और पिन नहीं लगाते थे एक भी सेफ्टी पिन नहीं और फिर पूरा डांस पूरा डांस करते थे।, थे, थे अब फिर वो जरा सा नीचे की तरफ आया तो फिर उसकी अदा उसको ओढ़ने के लिए भी एक अदा बनती थी आंचल को आंचल की गत उनकी वो आंचल लेके पलटा करते थे जो पलटा यहाँ आंचल लेके पलटा करते थे और उसी आंचल को लेके हाथ में खड़े हो जाते थे वो इतनी खूबसूरत गत थी आंचल की गत और शंभू महाराज जी का भाव बहुत फेमस था, था। लक्षू महाराज जी का भी भाव भाव, भाव और... अच्छा वो क्रिएटिव थे मतलब भाव के कहाँ उड़ान भर सकते बहुत ज्यादा और ये प्रैक्टिकली चाचा जी हमारे जो थे इनके बॉडी और ख़ास करके गर्दन से ले और चेहरे तक कमाल था उनके ऊपर सचता था और लछू महाराज हमारे सोचते बहुत जा मतलब कितना अच्छा उनका सोच थी बापरे अब कह लगे बेटा जरा सा कांटा पाँव में चुभे तो कहते हैं पाँव को चुभा है ना हमको तो नहीं चुभा पर वो पाँव के कांटे के चुभने में यहाँ तक वक्ष नोज इस सब पे दर्द हुआ अ पाँव को तो वहाँ लगाया पर कहते हैं भाव अगर शुरू हो तो पाँव के अंगूठे से लेकर सर के बाल बालते दर्द होना चाहिए दर्द होना चाहिए सब जो मॉडर्न डांस ड्रामा हमने देखे हैं हुँ। और मल्टीपल बॉडीज का यूज जो कोरियोग्राफी आपने की है, है। उसमें आपका कैसे सोच शुरू होता है और आ... आप उसको इंटरेस्टिंग फाइंड करते हैं कि आप सोलो डांस को ही पसंद करते हैं नहीं मैं सोलो भी पसंद करता हूं क्योंकि सोलो आप मजबूत जब हो चुके हैं तो आपने कई चीज़ों की मजबूती में आपने एक बहुत बड़ी चीज़ हासिल की है उसके बाद अपने आप को ही पंद्रह बीस लोगों में बांटना अपने आप को ही दूसरे के अंदर और गोपी के साथ कृष्ण थे शुरू में तो गोपी के साथ कृष्ण थे गोपियाँ थीं बहुत सी कृष्ण तो एक थे लिहाजा मैं तो सोचता हूँ कि मेरे कृष्ण और राधा और गोपियों के बगैर कुछ है ही नहीं कोई भी बैल है कोई भी नृत्य नाटिका मतलब मज़ेदार बात यह है कि जब मैं सोचता था जब बचपना था मेरा तो मैं फिल्म में ग्रुप देखता था तो मैं कहूँ हमारे यहाँ अकेले ही नाचते हैं दूसरे क्यों नहीं नाचते हैं? तो मैं ऐसा करूँगा मैं और लोगों को भी नचाऊँगा साथ तो जब स्टेज का मौका मिला बड़ा पहले तो एक घेरा खींच देते थे इसके अंदर ही नाचो सारा नाच, नाच। क्योंकि दरी के ऊपर नाचना और लोग वहीं बैठे तो तुम अगर बढ़ गए तो किसी को गिर पड़ोगे तो इसलिए तुम घेरे के अंदर ही नाचो अब क्या हुआ वो घेरा स्टेज, <laughs> <laughs> स्टेज भी, बड़ा और भी सारे मिल गया जगह तो बड़ा अच्छा लगा और साधारण आदमी को समझाने के लिए पात्र वैसा आ, पूरा ड्रेसअप है और सब कुछ पहने भाई कृष्ण के पूरे कृष्ण का मुकुट है बासुड़ी हाथ में है सब पितांबर पहने तो सबको वो जो नॉर्मल लोग हैं हैं उनका हाँ भाई वो जी पहचान होगी पर आपने आपने बहुत एब्स्ट्रैक्ट थीम्स पे भी काम किया महाराज या।, का या ताल या। के साथ आपने वो बत्ती जलती थी सिर्फ पैर दिखते थे फिर कहीं और सिर्फ कलाई <laughs> दिखती थी आपने एकदम सबको फोकस कराया कि देखिए कथक के हर पार्ट डांस उसे जी जी एक प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद आप एक एडवोकेट भी हैं सो <laughs> आपने कथक की बहुत एडवोकेसी की है। <laughs> मैं एक तो मुझे याद है वो फाइल कथा कंपोज की थी फाइल कथा सोचिए नाम फा, हाँ, फाइल जैसे फाइल क्योंकि मेरी फाइल फंसी हुई थी जमीन के लिए बड़ा गुस्सा था जरा 14 साल 12 साल हो गए फाइल फंस गई अब मैं सोचा बिचारी मेरी फाइल बेचारी मेरी फाइल जी तो साहब उसको हमने जाहिर किया और वो आ, आ, मैंने ये जाहिर किया कि वो दफ्तर में हर पिंक रंग की हरे रंग की जो फाइल जाती थी चपरासी लेके जाता तो उसके साथ वो लड़की आती थी उसी रंग का कॉस्ट्यूम पहन के ओके वो इत... फ़ाइल है और वो रख देता था तो वो बेचारी ऐसे देख रही फिर अपना कुछ कह रही लेकिन उनको थोड़ी सुनाई पड़ेगा वो तो बे बेजुबान है फाइल तो दस्तखत कर दो कमाल है महाराज मा, जी इ, बाकी लोग अपना सिर पीटते हैं ऐसे मोमेंट पर और आपने उठा के एक क्रिएटिविटी बना दी कहाँ कहाँ से आइडियाज आते हैं आपको जी तो जैसे नारा लगता है वो नहीं चलेगी तो उसका शब्द मैंने बनाया धान धगड़ धा देता देता देता धान धगड़ा देता दे देता देता पूरा जुलूस निकाल दिया हमारे ऑफिसर मेरे बेटे बने थे घुंगू से तो नहीं था मगर खटक थी फिर घोघरु से किया टाइप राइटर में महाराज जी आपने इतने ट्रेडिशनल मीडियम के साथ इतनी क्रिएटिविटी दिखाई है और आपने मॉडर्न मीडियम फिल्म का <laughs> उसमें आपने ट्रेडिशनलिटी दिखाई है।, तो है।, है ना, ना, ना नही कभी नहीं मैंने शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत रे दादा की थी फिल्म उसमें हमारी शाश्वती उसमें अमजदान के सामने उसमें भी मेरी ठुमरी गायी हुई थी कान्हा में तो से हारी छोलो सारी बाबा की लिखी हुई ठुमरी गाना में तो से आ रही छोटा सा फिर उसके बाद यश चोपड़ा जी की हमारे पास फ़ोन आया था कि आ, दिल तो पागल है में माधुरी का एक छोटा सा पीस है मैंने कहा गाना क्या है मैंने पहले सबसे पहले मैं सतर्क होता हूँ गाने के बोल क्योंकि तो उल्टा सीधा गाना होगा तो नहीं करूँगा तो कह लगे नहीं शाहरुख के सिर्फ ड्रम है और उस पर माधुरी अकेले नाच रही थोड़ी देर किया तो मैंने कंपोज़ किया और हमने उसको बहुत खूबसूरत माधुरी ने कमाल किया उसके ऊपर वो कॉक भी था ये भी बहुत था ये भी बहुत था और क्राक, क्राक, मतलब स्पीड में थी फिर उसका गदर आई गदर में हमने फिर इनका आने मिलो सजना अजय चक्रवर्ती और परवीन सुल्ताना का गाया हुआ ठुमरी नुमा तो उसमें दावत में था लेकिन उसमें डांस थोड़ा दिखा थोड़ा कम दिखा फिर हमारा देवदास माधुरी ने कितनी मेहनत की और बार बार खुद ही कहते तुम्हारा तो आपकी तरह नहीं हो रहा फिर से करो मैंने फिर से करो बारह गाना हुआ है है है है उसका अलग अलग अलग ही ही एक अंदाज का तरीका है, अप्रोच अलग है, आपको झटका दिया यहाँ काहे छेड़ छेड़ मोह इतना छोटा आ, सा कि काहे छेड़ छेड़ मोह इतना खूबसूरत किया मैं नहीं तो कोई ऐसी फिल्म का होता तो छेड़ करता उन्होंने संभाला काहे फु फ्लावर बताया कि काहे भौरा छेड़ रहा है छेड़ छेड़, छेड़ मोहे भौरों को सब आइडियाज तो आपने दिए थे <laughs> <याँ। laughs> फिर बड़े बड़े अच्छे ढंग से जो बोल थे उन्होंने नाचा महाराज यू आर ट्रूली द योग पुरुष ऑफ कथक यू हैव फेर्वेंटली प्रोटेक्टेड इट्स ट्रेडिशन यू हैव एंथुसियास्टिकली एम्ब्रेस्ड इट्स फ्यूचर एंड यू हैव फाउंड अ प्लेस इन एवरी लवर्स आर्ट लवर्स आर अब मैं ना जो कथा की फरमाइश की परंपरा है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको एक फरमाइश करने वाली हूं। जी महाराज जी प्लीज थोड़ी सी एक ठुमरी पे भाव दिखा दिखाती बाबा की ठुमरी है हा, हा, जाने दे मई का सुनो सजनुआ जाने दे का वो कह रही है सुनो सजनवा जाने दे का सुनो सजनवा जाने दे जाने का सजनवा जाने दे का सुनो सजनवा जाने दे का सुनो सजनवा छेड़ी करत नहीं माने ए छेड़ी करत नहीं माने छेड़ी छत नहीं।, नहीं माने ए छेड़ी करत नहीं माने छेड़ी करत नहीं माने छेड़ी करत नहीं मे अरे छेड़ी करत नहीं माने बारा जोड़ी कर गहल बिंद करूँ कम नित नित करत है नहीं नहीं मानूँगी तोरी अब मैं जाने दे मै का जाने दे मैं का जाने दे मैं का, जाने दे मैं का।